श्री रामकृष्ण वचनामृत नरेंद्र आदि नित्य सिद्ध हैं उनकी जन्मजात भक्ति श्री कृष्ण अमृत और त्रैलोक से नरेंद्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं ये नित्य सिद्ध हैं ये जन्म जन्मांतर से ईश्वर के भक्त हैं अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है परंतु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है मानो स्वयंभू शिव हैं बैठाए हुए शिव नहीं नित्य सिद्धों का एक दर्जा ही अलग है सभी चिड़ियों की चोट टेढ़ी नहीं होती ये कभी संसार में नहीं फंसते जैसे प्रहलाद साधारण मनुष्य साधना करता है ईश्वर पर भक्ति भी करता है और संसार में भी फंस जाता है स्त्री और धन के लिए भी हाथ लपकाता है मक्खी जैसे फूल पर भी बैठती है बर्फ़ियों पर भी बैठती है और विष्ठा पर भी बैठती है सब स्तब्ध हैं नित्य सिद्ध तो मधुमक्खी की तरह होते हैं मधुमक्खियाँ केवल फूल पर बैठती हैं और मधु ही पीती है नित्य सिद्ध राम राम रस का ही पान करते हैं विषय रस की ओर नहीं जाते। साधना द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है इनकी वह भक्ति नहीं है इतना जप इतना ध्यान करना होगा इस तरह पूजा करनी होगी यह सब विधिवादी भक्ति है जैसे किसी गाँव में किसी को जाना है परंतु रास्ते में धन खेत पड़ते हैं तो मेड़ों से घूमकर उसे जाना पड़ता है अगर किसी को सामने वाले गांव में जाना है परंतु रास्ते में नदी पड़ती है तो टेढ़ा रास्ता चक्कर लगाते हुए ही पार करना पड़ता है राग भक्ति प्रेमा भक्ति ईश्वर पर, पर आदमियों की सी प्रीति होने पर फिर कोई विधि नियम नहीं रह जाता तब का जाना धनहें खेतों की मेड़ों पर का जाना नहीं किंतु कटे हुए खेतों से सीधा निकल जाना है चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ बाढ़ आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता तब इधर उधर की जमीन और रास्तों पर एक बाँस पानी चढ़ जाता है तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ इस राग भक्ति अनुराग या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते समाधि तत्व सविकल्प और दृविकल्प अमृत महाराज इस समाधि अवस्था में भला आपको क्या जान पड़ता है श्री राम कृष्ण सुना नहीं भौरे की चिंता करते करते झिंगूर भौरा ही बन जाता है वह अनुभव कैसा होता है जानते हो मानो हंडी की मछली को गंगा में छोड़ दिया हो अमृत क्या जरा भी अहंकार नहीं रह जाता श्री राम के हाँ बहुधा मेरा कुछ अहंकार रह जाता है सोने के एक टुकड़े को तुम चाहे कितना घिस डालो पर अंत में एक छोटा सा कण बचा ही रहता है और जैसे कोई बड़ी भारी अग्नि राशि है उसकी एक जरा सी चिंगारी हो बाह्य ज्ञान चला जाता है परंतु प्रायः थोड़ा सा अहंकार रह जाता है शायद वे विलास के लिए रख छोड़ते हैं मैं और तुम इन दोनों के रहने ही से स्वाद मिलता है कभी कभी इस अहम को भी वे बिटा देते हैं इसे जड़ समाधि या निर्विकल्प समाधि कहते हैं तब क्या अवस्था होती है यह कहा नहीं जा सकता नमक का पुतला समुद्र नापने गया था जो ही समुद्र में उतरा कि गल गया तदाकाराकारित अब लौटकर कौन बताए कि समुद्र कितना गहरा है